था चक्रपाणी है है? से जाता है दोनों अपने आप जाता है स्वामी गुरुदेव मैंने कोई अपने मैंने कोई प्रयास नहीं किया अब महाराज उसने बड़ा फटकारा मेरा पेट इसको बताऊं बताऊ कहा इसमें लिखा हुआ है, है? ले मेरा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 एक आदमी आया कि मैं तो आपका नीच दास हूं ठाकुर ने तुरंत क्या कहा अरे क्या तू तो मेरा सखा है देव धरणी धन धाम तुम्हारा देव धरणी धन धाम तुम्हारा मैं जन नीच सहित परिवार नीच से कहना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 दंद शु कई अभिचारावपात नहीं अभिचार किया गया कृत्या उत्पन्न की गई चक्र ने कृत्या को विखंडित कर दिया अवपात नई जितनी कथा मैं कह रहा हूं लगभग सभी पुराणांतर में लिखी हुई है अवपात नई ऊपर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 वो तो दिव्य मंगलमय प्रकोष्ठ हो गया राम जी गरदान अभोजन हिम बायुअ सलिल पर्वताक्रमणरपी न शशाक यदा हम अपाप मसुराश नहीं मार सका चिंतित हो गया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 क्यों रह जाते मन का क्या महाराज मेरा मन नहीं लगता मेरा मन वहीं जाता है हम मन को ठाकुर के चरणों का रसिक बनाया होता तो वो तुमको घृणित लगती लेकिन अब तुमने उनको रस उनका रस का रसिक बना लिया है इसलिए तुम्हारा मन अब नहीं लगेगा अब तो ठाकुर की मंगलमयी कृपा हो जाए तभी तुम्हारा मन लग है